लेसन फाइव। उन दिनों मोदी बहुत मेहनत करता होगा मोहन भी तुम्हें प्यार करता होगा मेरे मन में सदा यह उठता है कि सिनेमा में क्या होता होगा जब चोर आया था तब चौकीदार सो रहा होगा अब प्रियंका सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रही होगी राष्ट्रपति को बड़ा कष्ट हो रहा होगा तुमने मेरे बेटे को देखा होगा वह भारत पहुंच गया होगा अक्षय कुमार आज रात तक यह काम समाप्त कर चुका होगा क्रिकेट खिलाड़ियों में कुछ लोगों को तो अच्छा अनुभव हुआ होगा शीला कुर्सी पर बैठी होगी जयंत अभी पलंग पर लेटा होगा पेज नंबर फोर्टी आज सुबह शीला ने हरे रंग की साड़ी पहनी होगी आज सुबह शीला हरे रंग की साड़ी पहने हुए होगी कष्ट चढ़ना समाप्त सीढ़ी इकतालीस बयालीस तैंतालीस चवालीस पैंतालीस छिस सैंतालीस अड़तालीस उनचास पचास